चार सौ पैंसठ स्वामी तुरयनंद को लिखे सैन फ्रांसिस्को मार्च 1900 सौ प्रिय हरी भाई अभी ही मुझे श्रीमती बनर्जी से बिल्टी मिली है उन्होंने कुछ दाल चावल भेजे हैं मैं बिल्टी तुम्हें भेज रहा हूँ उसे कुमारी वाल्डो को दे देना जब ये चीज़ें आ जाएंगी तब वे लेती आएंगी अगले हफ्ते यह स्थान छोड़ मैं शिकागो जा रहा हूँ वहाँ से फिर मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा मेरा काम किसी प्रकार चल रहा है इस समय तो तुम कहाँ रह रहे हो क्या कर रहे हो सतने तुम्हारा विवेकानंद 466 कुमारी जोसेफ मैकलाउड को लिखे उन सत्रह टर्क स्टेट सैन फ्रांसिस्को 30 मार्च 1900 सौ प्रियजो पुस्तकें शीघ्र भेजने के लिए तुम्हें अनेक धन्यवाद मुझे विश्वास है कि ये शीघ्र ही बिक जाएगी मालूम होता है अपनी योजनाएं बदलने में तुम मुझसे भी गई बीती हो अभी तक प्रबुद्ध भारत क्यों नहीं आया यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं मुझे डर है कि मेरी डाक के पत्र आदि कहीं इधर उधर चक्कर खा रहे होंगे मैं खूब परिश्रम कर रहा हूं कुछ धन भी एकत्र कर रहा हूं और मेरा स्वास्थ्य भी पहले से ठीक है सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करना तदुपरांत भरपेट भोजन के बाद रात के बारह बजे बिस्तर का आश्रय लेना और समूचा रास्ता पैदल चलकर शहर में घूम आना एवं साथ ही स्वास्थ्य की उन्नति श्रीमती मेल्टन तो फिर वही है उनसे मेरा स्नेह कहना कहोगी ना सूर्यानंद का पैर क्या अभी तक ठीक नहीं हुआ है श्रीमती बुल की इच्छा इच्छानुसार मैंने निवेदिता के पत्र उन्हें भेज दिए हैं श्रीमती लेगेट ने निवेदिता को कुछ दान दिए हैं यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है जैसे भी हो सभी कार्यों में हमें सुविधा अवश्य प्राप्त होगी और ऐसा होना अवसंभावी है क्योंकि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है यदि सुविधा हुई तो दो एक सप्ताह और यहाँ पर रहने का विचार है बाद में स्काटन स्टॉकटन नामक एक समीपवर्ती स्थान में जाना है उसके बाद का मुझे पता नहीं है चाहे असुविधा भले ही हो फिर भी दिन किसी प्रकार से कट रहे हैं मैं पूर्ण शांति में हूँ कोई झंझट नहीं है और कामकाज जैसे चलता रहता है वैसा ही चल रहा है मेरा स्नेह जानना विवेकानंद पुनश्चय कुमारी वार्डो कर्मयोग के परिवर्धन आदि से ही संपादक का उत्तरदायित्व तो संभालने के योग्य हैं आदि विवेकानंद चार सौ सड़सठ स्वामी तुर्यानंद को लिखित भाई हरि तुम्हारे पाँव की हड्डी जुड़ गई है यह जानकर खुशी हुई एवं तुम अच्छी तरह से कार्य कर रहे हो यह समाचार भी मुझे मिला है मेरा शरीर ठीक ही चल रहा है असली बात यह है कि शरीर की ओर अधिक ध्यान देने से ही रोग दिखाई देता है मैं स्वयं रसोई बना रहा हूँ मन चाह भोजन कर रहा हूँ दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ और ठीक हूँ नींद की भी कोई शिकायत नहीं है पर्याप्त तो मात्रा में नींद आती है एक माह के अंदर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ शारदा की पत्रिका क्या बंद हो चुकी है मुझे तो उसकी प्रतियां नहीं मिल रही है अवेकेंड प्रबुद्ध भारत भी क्या सो गया है मुझे तो मिल नहीं रहा है अस्तु तो देश में प्लेग फैल रहा है पता नहीं कि कौन जीवित है और कौन नहीं राम की माया है सुनो अचू का आज एक पत्र आया है वह शिकार राज्य के रामगढ़ कस्बे में छिपा हुआ था किसी ने कहा है कि विवेकानंद मर चुका है इसलिए उसने मुझे पत्र लिखा है आज उसे जवाब भेज रहा हूँ यहाँ सब कुछ ठीक है अपना तथा उसका कुशल समाचार लिखना इति दास विवेकानंद चार कुमारी जोसेफिन मैकलाउट को लिखित सत्रह सौ टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अप्रैल उन्नीस सौ प्रियजो तुम्हारे फ्रांस जाने के पूर्व तुमसे एक बात कहनी है क्या तुम इंग्लैंड होते हुए वह वहां जा रही हो मुझे श्रीमती सेवियर का एक सुंदर सा पत्र मिला था जिससे मुझे पता चला कि कुमारी मूलर ने काली को जो कि उनके साथ दार्जिलिंग में रह चुका था बिना कुछ और लिखे मात्र एक अखबार भेजा है कांग्रिव उसके भतीजे का नाम है और वह ट्रांसवाल के युद्ध में है यही कारण है कि उन्होंने अखबार की उन पंक्तियों को रेखांकित कर दिया था यह दिखाने के लिए कि उनका भाई ट्रांसवाल में बोअरों से लड़ रहा है बस जितना कुछ मैं पहले समझा था उससे अधिक कुछ और नहीं समझ सका हूं। शारीरिक दृष्टि से लॉस एंजल्स की अपेक्षा जहाँ मेरी तंदुरुस्ती अधिक खराब है पर मानसिक दृष्टि से अधिक अच्छा सशक्त तथा शांत हूँ आशा है कि यह ऐसा ही रहेगा आपके पत्र के उत्तर में तुम्हारा कोई पत्र मुझे नहीं मिला अपने पत्र के उत्तर में तुम्हारा कोई पत्र मुझे नहीं मिला हालांकि उसके पाने की मुझे शीघ्र ही उम्मीद थी भारत से आने वाला मेरा एक पत्र भूल से श्रीमती हीलर के पते पर भेज दिया गया था पर अंत में वही सही सलामत मुझे मिल गया शारदानंद के कई सुंदर पत्र मिले वे सब वहां अच्छा काम कर रहे हैं लड़के काम में जुट गए हैं इस तरह तुम देखती हो ना रात फटकार का एक दूसरा पहलू भी है वह उकसाकर उनसे काम भी करवाती है हम भारतवासी इतने लंबे समय से परापेक्षी रहे हैं कि मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उन्हें कर्मठ बनाने के लिए पर्याप्त भर्सना की आवश्यकता है इस वर्ष वार्षिकोत्सव का कार्यभार एक महा सुस्त व्यक्ति ने लिया था और उसने उसे ठीक प्रकार से संपन्न भी कर दिया वे योजना बनाकर सफलतापूर्वक दुर्भिक्ष कार्य बिना मेरी सहायता के अपने आप कर रहे हैं इसमें संदेह नहीं कि यह सब मेरी बराबर भर्सना करते रहने का परिणाम है वे आप अपने पाओ पर खड़े हैं मैं बहुत खुश हूं। देखो ना जो यह सब जगन ही कर रही है मैंने कुमारी थरसभी का पत्र श्रीमती हिय के पास भेज दिया उन्होंने अपने संगीत के कार्यक्रम का एक निमंत्रण पत्र मुझे भेजा था मैं नहीं जा सका मुझे बहुत जोर का जुकाम था बात यहीं खत्म हो गई एक दूसरी महिला जो ऑकलैंड की है और जिनके लिए मेरे पास कुमारी हरसभी का पत्र था उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया मैं नहीं जानता कि मैं शिकागो जाने पर भर के लिए फ्रिंस में का, काफ़ी पैसा कमा भी सकूँगा या नहीं ओकलैंड वाला काम सफल रहा है ओकलैंड से मुझे सौ डॉलर प्राप्त होने की आशा है और कुछ नहीं कुल मिलाकर मैं संतुष्ट हूँ यह अच्छा ही हुआ कि मैंने कोशिश की थी यहाँ तक कि उस चुंबकीय रोग निवारक मैग्नेटिक हीलर के पास भी मुझे देने को कुछ नहीं था खैर मेरा काम यूँ ही चलता रहेगा मुझे इसकी चिंता नहीं कि कैसे मैं बड़ी शांति में हूँ लॉस एंजल से मुझे सूचना मिली है कि श्रीमती लेगेट की हालत फिर ख़राब हो गई मैंने इसकी सच्चाई जानने के लिए न्यूयॉर्क तार्क भेजा है उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे कोई उत्तर मिलेगा लेगेट परिवार के देश के दूसरे भाग में चले जाने के बाद बताओ तुम मेरी डाक का क्या प्रबंध करोगी क्या तुम ऐसा प्रबंध कर दोगे कि वह मुझे सही सलामत मिलती रहे अब अधिक क्या लिखू तुम्हारे प्रति मेरे मन में स्नेह और कृतज्ञता है इसे तुम जानती ही हो जितने का प, मैं पात्रों नहीं था, उसे अधिक तुमने मेरे लिए किया है मैं नहीं जानता कि मैं पेरिस जाऊंगा या नहीं पर इतना निश्चित है कि मई में मैं इंग्लैंड अवश्य जाऊंगा इंग्लैंड में कुछ हफ्ते तक और प्रयत्न किए बिना मैं घर हरगिज वापस नहीं जाऊँगा प्यार सहित प्रभु पदार सदैव तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च श्रीमती हंस बारो तथा श्रीमती अपेनल के ने एक महीने के लिए 1719 सौ टर्क स्ट्रीट में ही एक फ्लैट ले लिया है मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं और कुछ हफ्ते तक रहूंगा, विवेकानंद श्रीमती ओली बोल को लिखित 1719 सौ टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को 1 अप्रैल 1900, प्रिय प्रे धीरा माता आपका स्नेह पूर्ण पत्र आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ न्यूयॉर्क के सभी मित्र श्रीमती मिल्टन की चिकित्सा से आरोग्य लाभ कर रहे हैं यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई ऐसा मालूम होता है कि लॉस एंजिल्स में उन्हें नितांत विफल होना पड़ा था क्योंकि हमने जिन व्यक्तियों को उनसे परिचय कराया था उन सभी लोगों ने मुझसे कहा कि मर्दन चिकित्सा से उनकी दशा पहले से भी खराब हो गई श्रीमती मिल्टन से मेरा स्नेह कहना कम से कम उनकी मसाज उस समय मुझे कुछ लाभ पहुंचाती थी बेचारा डॉक्टर हीलर हम लोगों ने तुस उसे तक्षण ही उसकी पत्नी के लाज के लिए लॉस एंजल भेजा था यदि उस दिन सुबह उसके साथ आपकी भेंट तथा बातचीत हुई होती तो बहुत ही अच्छा होता मर्दन चिकित्सा के बाद ऐसा मालूम होता है कि श्रीमती हीलर की दशा पहले से भी अधिक खराब हो गई है उसके शरीर में केवल हाड़ ही हार रह गए हैं और डॉक्टर हीलर को लॉस एंजल्स में 500 डॉलर व्यय करना पड़ा है इससे उसका मन बहुत ख़राब हो गया है किंतु मैं जो को ये सारी बातें लिखना नहीं चाहता हूँ उसके द्वारा गरीब रोगियों की इतनी सहायता हो रही है इसी कल्पना से वह मस्त है किंतु ओह यदि वह कदाचित लॉस एंजल्स के लोगों तथा उस वृद्ध डॉक्टर हीलर के अभिमत सुनती तो उसे उस पुरानी बात का मर्म विदित होता कि किसी के लिए दवा बतलाना उचित नहीं है यहाँ से डॉक्टर हीलर को लॉस एंजल्स भेजने वालों में मैं नहीं था मुझे इसकी खुशी है जो ने मुझे लिखा है कि उसके समीप से रोग के इलाज का समाचार पाते ही डॉक्टर हीलर अत्यंत आग्रह के साथ लॉस एंजल्स जाने के लिए तैयार हो उठे थे वह वृद्ध महोदय मेरी कोटरी में जिस प्रकार कूदते डोल रहे थे वह दृश्य भी जो कि जो को देखना चाहिए था 500 डॉलर खर्च करना उस वृद्ध के लिए अधिक था जर्मन वे जर्मन हैं वे कूदते रहे तथा अपने जेब में थप्पड़ जमाते हुए यह कहते रहे यदि इस प्रकार के इलाज की बेवकूफ़ी में, में मैं न फंसता तो पाँच डॉलर आपको भी तो प्राप्त हो सकते थे इनके अलावा और भी गरीब रोगी हैं जिनको मर्दन के लिए कभी कभी प्रति व्यक्ति तीन डॉलर खर्च करना पड़ा है और अभी तक जो मेरी तारीफ ही कर रही है जो से आप ये बातें न कहें वह और आप किसी भी व्यक्ति के लिए यथेष्ट अर्थ व्यय कर सकती हैं आप लोग इतने संपन्न हैं जर्मन डॉक्टर के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है किंतु सीधे साधे बेचारों गरीबों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त ही कठिन है वृद्ध डॉक्टर की अब ऐसी धारणा हो गई है कि कुछ भूत प्रेत आपस में मिलकर उसके घर को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं उन्होंने मुझे अतिथि बनाकर इसका प्रतिकार तथा अपनी पत्नी को स्वस्थ करना चाहा था किंतु उन्हें लॉस एंजलिस दौड़ना पड़ा और उसके फलस्वरूप सब कुछ उलट फेर हो गया और अभी तक यद्यपि वे मुझे अतिथि रूप से पाने के लिए विशेष श्रेष्ठ हैं किंतु मैं किनारा काट रहा हूँ यद्यपि उनसे नहीं किंतु उनकी पत्नी तथा तो साली से उनकी निश्चित धारणा है कि ये सब भूतों के कांड है थियोसाफी के वे एक सदस्य रह चुके हैं कुमारी मैकलाउड को देखकर कहीं से कोई भूत झाड़ने वाली गुड़ी को बुलाने की मैंने उन्हें सलाह दी थी जिससे कि वे अपनी पत्नी के साथ झटपट वहां पहुँच पुनः पाँच डॉलर व्यय कर सके दूसरों का भला करना सर्वदा निर्वाध विषय नहीं है मैं अपने बारे में यह कह सकता हूँ कि जो जब तक खर्च करती रहेगी तब तक मज़ा लूटने को मैं तैयार हूँ चाहे वे हड्डी चटकाने वाले हो अथवा गर्दन मर्दन करने वाले किंतु मर्दन चिकित्सा के लिए लोगों को एकत्र कर इस प्रकार भाग जाना तथा सारी प्रशंसा के बोझ को मेरे कंधों पर डालना ऐसा आचरण जो के लिए उचित नहीं था वह और कहीं से किसी को मर्दन प्रक्रिया के लिए नहीं बुला रही है इससे मैं खुश हूं। अन्यथा जो को पेरिस भागना पड़ता और श्रीमती लेगेट को सारी प्रशंसाओं को बटोरने का भार अपने ऊपर लेना पड़ता मैंने केवल दोष ढकने के लिए डॉक्टर हीलर के समीप एक ईसाई चिकित्सक को जो वैज्ञानिक तरीकों से अर्थात मानसिक शक्ति की सहायता द्वारा रोग दूर करते हैं भेज दिया था किंतु उसकी पत्नी ने उस चिकित्सक को देखते ही किवाड़ बंद कर लिए एवं यह स्पष्ट कह दिया कि इन अद्भुत चिकित्साओं के साथ वे किसी प्रकार का संपर्क रखना नहीं चाहती हैं अस्तु मैं यह विश्वास करता हूँ तथा सर्वानतकरण से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार श्रीमती लेगेट स्वस्थ होते मैं आशा करता हूँ कि वसीयतनामा भी शीघ्र पहुँच जाएगा इसके लिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ भारत से इस डाक के द्वारा वशियतनामे की एक प्रति मिलने की भी मुझे आशा थी कोई पत्र नहीं आया जहाँ तक कि प्रबुद्ध भारत भी नहीं यद्यपि मैं देखता हूँ कि प्रबुद्ध भारत सैन फ्रांसिस्को पहुँच चुका है उस दिन समाचार पत्र से यह विजित हुआ कि कलकत्ते में एक सप्ताह के अंदर पाँच सौ व्यक्ति प्लेग से मर चुके हैं माँ ही जानती है कि कैसे मंगल होगा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्रीलेगेट ने वेदांत समिति को चालू कर दिया है बहुत अच्छी बात है गोलियाँ ओलिया किस प्रकार है निवेदिता कहाँ है उस दिन मैंने इक्कीसवां मकान पश्चिम चौंतीस इस पते पर उसे एक पत्र लिखा था यह देखकर कि वह कार्य में अग्रसर हो रही है मैं अत्यंत आनंदित हूँ मेरा आंतरिक स्नेह ग्रहण करे आपके चिरसंतान विवेकानंद पुनश्च मेरे लिए जितना करना संभव है उतना अथवा उससे अधिक कार्य मुझे मिल रहा है जैसे भी हो मैं अपना मार्ग अवश्य एकत्र करूंगा ये लोग यद्यपि मेरी अधिक सहायता करने में असमर्थ हैं फिर भी मुझे कुछ न कुछ देते रहते हैं तथा मैं भी निरंतर परिश्रम कर जिस तरह भी होगा अपना मार्ग वे एकत्र कर सकूंगा और उसके अतिरिक्त कुछ सौ रुपये भी प्राप्त करूंगा। अतः मेरे खर्च के लिए आप कुछ भी चिंता न करें विवेकानंद